Chapter Thirty Two. Our own life is this. Our own self is this, and has no name. So when our own self dies, it cannot be replaced by anyone. If this thing can die and can be, it can find measure. The whole world shall see the magic of their own power. The heaven and earth join, and the sweet rain falls. Beyond the command of men, yet seen by upon all, is and in human civilizations age and where they are named, in where since they have been, he will build the new west stop. Even though he west stop, he may be a servant from elsewhere. Our development <laughs> may be compared to rivers that run continuously, endless, but if. तो तारो है तारो और उसके नाम बन गए यद्यप वो जैसे छोटी सी है तो ही कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता यदि यदि और गोस्वामी एक निष्कर्ष स्वभाग को शुद्ध रख रहे हैं तो सारा कमदार दान रहेगा जब सर्ग और पृथ्वी आलिंग में होती है वर्षा होती है और वेदन तो तो तो तो जो मनुष्य के वर्ष के बाहर है थोड़ी करके तब आदमी के लिए जान लेना जरूरी था उनके तो कहा जाना है और जो जानता है कि कहाँ रुकना है तो खतरों से बच सकता है संसार में तारों की तुलना उन्नतियों से की जा रहे हैं लोग घुसते हैं कि से पर बोलना में सोचना कुछ जरूरी कारण एक तो लाहौल की पूरी परंपरा करीब करीब नष्ट होने की स्थिति में है चीनी लाहौल की सारी चिंतना को उसके आश्रमों को उसके सन्यासियों को आमूल नष्ट करने में लगा है एक बहुत पुराना संघर्ष कोई तीन हजार वर्ष चीन में दो जीवन भारती थी एक कंफ्यूसियस की और एक लाओ से की बहुत गहरे में देखें तो दुनिया में जितनी विचारधाराएं हैं उनको इन दो हिस्सों में बांटा जा सकता है कंफ्यूज मानता है नियम को व्यवस्था को शासन को संस्कृति को लाओ से मानता है प्रकृति को संस्कृति को नहीं नियम को नहीं स्वभाव की अराजकता को व्यवस्था को नहीं सहज स्फूरण को अनुशासन को नहीं क्योंकि सभी अनुशासन वो जो जीवन का स्वभाव है उसे नष्ट करता है वर सहज प्रवाह को, दुनिया के सारी चिंतन धाराएं दो हिस्सों में बांटी जा सकती है एक वे जो मनुष्य को अच्छा बनाना चाहती और एक वे जो मनुष्य को सहज बनाना चाहती एक वे जो मनुष्य को पूर्ण बनाना चाहती कोई प्रतिमा कोई आदर्श जिसके अनुकूल मनुष्य को ढालना और एक वे जो मनुष्य को स्वाभाविक बनाना चाहती कोई आदर्श नहीं कोई प्रतिमा नहीं जिसके अनुसार मनुष्य को ढालना लाउज से दूसरी परंपरा में अग्रणी लाउस के समय में थी उसके विचार को नष्ट करने का बहुत उपाय किया गया कन्फ्यूशस को मानने वालों ने सब तरह से उस विचार का अंकुर ही न पनप पाए इसकी पाया क्योंकि कंफ्यूश के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता है लाव से कहता है कोई नियम नहीं क्योंकि सभी नियम विकृत है लाओ से कहता है स्वभाव सहजता ऐसा बहे मनुष्य जैसे नदियां सागर की तरफ बहती हैं रास्ते बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी रास्ते मनुष्य के साथ जबरदस्ती करते हैं और नियम देना खतरनाक है क्योंकि सभी नियम हिंसा करते हैं लाउस कहता है कि अगर मनुष्य को उसके आंतरिक तम केंद्र के अनुसार छोड़ दिया जाए तो जगत में कुछ भी बुरा ना होगा मनुष्य को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है मनुष्य को उसके आंतरिक स्वभाव के साथ छोड़ देने की जरूरत है चेस्टा की जरूरत नहीं क्योंकि चेष्टा विकृति में ले जाएगी स्वभावतः कन्फ्यूश को अति कठिन थी ये बात और कन्फ्यूश के चिंतन में तो लगेगा कि यह आदमी सारे जगत को अराजकता में ले जाएगा में और ये आदमी तो सब नष्ट कर देगा समाज संस्कृति इस सबका क्या होगा नीति सदाचार नियम तीन हजार साल से कंफ्यूशियस के मानने वाले लाओसे के सन्यासियों को उसके शास्त्रों को उसकी धारा में रहने वाले लोगों को सब तरह से उनकी जड़ में जम पाए चीन में इसकी चेष्टा में लगे रहे और लाओस से के अनुयायी तो संघर्ष भी नहीं कर सकते क्योंकि संघर्ष में भी उनकी कोई आस्था नहीं उनकी आस्था तो समर्पण नहीं वे तो नहीं मानते कि किसी से उनका कोई विरोध है इसलिए उन्होंने तो कोई संघर्ष नहीं किया फिर भी वे जीवित रहे लेकिन माओ से तुंग उनकी सारी व्यवस्था को आमूल तोड़ डाला है माओ से तुंग कंफ्यूशन से सहमत हैं, और अगर हम ठीक से समझें तो कम नंफ्यूज से सहमत होगा ही कंफ्यूज कहता है कि समाज के हाथ में नियंत्रण चाहिए अल्लाह से कहता है व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है किसी के हाथ में उसका नियंत्रण नहीं कंफ्यूजन के जो धारा चलती थी वो माओ से तुम पूरी हो गई और माओ से के हाथ में पूरी ताकत है तो आज जहा हजारों आश्रम थे लाओस के वहां एक भी आश्रम खोजना मुश्किल है एक आध दो आश्रम बचा के रखे हैं म्यूजियम की तरह जो अतिथियों को दिखाए जाते हैं लाहौ को मांगने वाले के ऊपर मुकदमे चले हैं अदालतों में उनको घसीटा गया है मारा पीटा गया है हत्या की गई है स्वभावता है मां से तुम की दृष्टि से लाव से अनुयायी तो सुस्त और काहिल है क्योंकि लाव से कहता है करने में हमारा कोई भरोसा नहीं हमारा ना करने में भरोसा लाव से कहता है करने से छुद्र ही पाया जा सकता है केवल ना करने से विराट की उपलब्धि होती अकर्म कर्म नहीं क्योंकि कर्म से आदमी क्या पा सकेगा और कर्म से आदमी जो भी पाया वो संसार का होगा अकर्म में आदमी डूबता है अपने में कर्म से जाता है संसार में और जब कोई कुछ भी नहीं करता तब उसके भीतर उसकी जीवन चेतना अपने पूरे सुगंध से खिलती है तो लाउस से कहता है अकर्म है जीवन का सिद्धांत स्वभाव था उसके सन्यासी मांस से तुम की भाषा में तो शोषक मुफ्त खोर वे कुछ करते नहीं कर्म तो जरूरी है इसलिए भी मैंने अल्लाह से पर विचार कर लेना जरूरी समझा क्योंकि यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में लाहौ का एक भी सन्यासी खोजना मुश्किल हो जाए और चीन का कम्युनिज्म का हमला भयंकर ही न केवल चीन से बल्कि तिब्बत से भी सारी संभावनाओं को विनाश करने की चेष्टा चीन ने की तिब्बत में भी अलाउ से और बुद्ध को मानकर चलने वाला एक वर्ग था पृथ्वी पर अपने तरह का अकेला ही मुल्क था तिब्बत जिसको हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा देश एक आश्रम था जहाँ धर्म मूल था बल्कि सब चीजें गांव में थी जहां हर चार आदमियों के बीच में एक सन्यासी था और ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें सन्यासियों की लंबी परंपरा ना हो जिस बाप के चार बेटे होते वो एक बेटे को तो निश्चित ही संन्यास की तरफ भेजता, क्योंकि वही परम था लेकिन चीन ने तिब्बत को भी अपने हाथ में ले लिया है और तिब्बत में भी संन्यास की गहन परंपराएं बुरी तरह तोड़ डाली गई कोई संभावना नहीं दिखती कि तिब्बत तिब्बत बच सकेगा। दलाई लामा जब हटे तो चीन की पूरी कोशिश थी कि दलाई लामा तिब्बत से हट ना पाए उन्नीस सौ उन सच में जो लोग भी धर्म के रहस्य से परिचित हैं उन सब के लिए एक ही ख्याल था कि दलाई लामा किसी तरह तिब्बत से बाहर आ जाए और उनके साथ तिब्बत के बहुमूल्य ग्रंथ और तिब्बत के कुछ अनूठे साधक और सन्यासी भी तिब्बत के बाहर आ जाए लेकिन बाहर आ सकेंगे ये असंभावना थी कोई चमत्कार हो जाए तो ही बाहर आने का उपाय था क्योंकि दलाई लामा के पास कोई आधुनिक नहीं कोई फौज कोई बम कोई हवाई जहाज कोई सुरक्षा का बड़ा उपाय नहीं और चीन ने पूरा तिब्बत कब्जा कर लिया है दलाई लामा का तिब्बत से निकल आना बड़ी अनूठी घटना क्योंकि हजारों सैनिक पूरे हिमालय में सब रास्तों पर खड़े थे और कोई सौ हवाई जहाज पूरे हिमालय पर नीचे उड़ान भर रहे थे कि कहीं भी दलाई का काफला तिब्बत से बाहर निकल जाए लेकिन एक चमत्कार हुआ जिन चमत्कारों का आपने सुने थे मोहम्मद महावीर बुद्ध वो बहुत पुरानी घटनाएं हो गई सूरज है आपने की मोहम्मद चलते थे तो उनके ऊपर अरब के रेगिस्तान में छाया के लिए बादल छाया करते थे। सूरज है कि महावीर चलते थे तो कांटा भी पड़ा हो सीधा तो उल्टा हो जाता था ये सारी बातें कहानी मालूम होती है लेकिन अभी उन्नीस में जो घटना घटी है वो कहानी नहीं हो सकती और उसके हजारों पर निरीक्षक पूरे हिमालय पर एक धुंध छा गई और सौ हवाई जहाज खोज रहे थे लेकिन नीचे देख सकना संभव नहीं हुआ वो धुंध उसी दिन पैदा हुई जिस दलाई लामा पोताला से बाहर निकले और वो धुंध उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन दलाई लामा बाहर प्रवेश कर गए और वैसी धुंध हिमालय पर कभी भी नहीं देखी गई वो पहला मौका था तो जो लोग धर्म की गुह धारणाओं को समझते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण था और वो प्रमाण इस बात का था कि जीवन में जो भी श्रेष्ठ है अगर वो विनष्ट होने के करीब हो तो पूरी प्रकृति भी उसको बचाने में सांस देती है लाउसों की पूरी परंपरा नष्ट होने के करीब है दुनिया में बहुत तरह की कोशिश की जाएगी कि तो वो परंपरा नष्ट ना हो पाए उसके बीच कहीं और अंकुरित हो जाए कहीं और स्थापित हो जाए मैं जो बोल रहा हूं वो भी उस बड़े प्रयास का एक हिस्सा है और लाउ से तो अगर कहीं भी स्थापित करना हो तो भारत के अतिरिक्त और कहीं स्थापित करना बहुत मुश्किल है दलाए लामा को भी जरूरी नहीं था कि भारत भागन कहीं और भी जा सकते थे लेकिन कहीं और आशा नहीं है वो जो लाए है उसे कहीं हृदय तक पहुंचाना हो तो उन हृदयों की और कहीं संभावना न के बराबर है इसलिए लाह बोलने का मैंने चुना है कि शायद कोई बीच आपके मन में पड़ जाए शायद अंकुरित हो जाए क्योंकि भारत समझ सकता है अकर्म की धारणा को भारत समझ सकता है की स्वभाव की धारणा को भारत समझ सकता है क्योंकि तो हमारी भी पूरी चेष्टा यही रही है हजारों वर्षों में ये सुन के आपको कठिनाई होगी क्योंकि तो आपको समझाने वाले साधु महात्मा भी जो समझा रहे हैं वो कंफ्यूशन से मिलता जुलता है लाओ से मिलता जुलता नहीं आपको भी जो शिक्षाएं दी जाती है वो भी प्रकृति की नहीं वे भी सारी शिक्षाएं आदर्शों के। उनमें भी कोशिश की जा है कि आपको कुछ बनाया जाए मैं मानता हूं कि वो भी भारत की मूलधारा नहीं है भारत की भी मूलधारा यही है कि आपको कुछ बनाया न जाए क्योंकि जो भी आप हो सकते हैं वो आप अभी आपको उगाना जाए, बनाया न जाए आपके भीतर छिपा है आपको कुछ और होना नहीं है जो भी आप हो सकते थे और जो भी आप कभी हो सकेंगे वो आप अभी इसी क्षण है सिर्फ ढका है कुछ निहित नहीं करना है कुछ अनावर करना है कुछ पर्दा हटा देना है आदमी को बनाना नहीं है परमात्मा आदमी परमात्मा है सिर्फ इसका स्मरण सिर्फ इसका बोध इसकी जागृति जैसे खजाना आपके घर में है उसे कहीं खोजने नहीं जाना कोई दूर की यात्रा नहीं करनी है लेकिन वो कहा गया है उसका आपको स्मरण नहीं रहा हो सकता है आप उसी के ऊपर बैठे हैं और आपको कुछ पता नहीं है को भारत में स्थापित करना भारत की ही जो गहनतम आंतरिक दबी धारा है उसको भी अविस्कृत करने का उपाय है तो दोहे प्रयोजन एक तो लाहौस से छीन से उजर गया वहां बचना बहुत असंभव है और भारत के अतिरिक्त तो और कोई ग्रह भूमि नहीं हो सकती जहां उसके बीच अंकुरित हो सके एक और दूसरा कि भारत खुद उसके साधन सन्यासियों उस की शिक्षाओं से पीड़ित और परेशान है और वे शिक्षाएं भारत की मौलिक शिक्षाएं नहीं वे शिक्षाएं नैतिक लोगों की शिक्षाएं हैं सुधारकों की शिक्षाएं हैं लेकिन उन क्रांति की दृष्टा ऋषियों की शिक्षाएं नहीं सच बात यह है कि लाओ से जैसे महर्षि जब भी होंगे तभी समाज उनसे भयभीत हो जाए और समाज के ठेकेदार भी भयभीत हो जाएंगे समाज के गुरु और नेता भी भीत हो जाएंगे वो उनको पूजा भी कर सकते हैं आदर भी दे सकते हैं लेकिन बहुत शीघ्र उनकी शिक्षाओं को परिवर्तित कर लेंगे, और उनकी शिक्षाओं में वो तत्व डाल देंगे जो तत्व आदमी को निर्मित करने की चेष्टा करता है जो उसे बनाने भविष्य में आदर्श को रखता है जो। और जो एक धारणा लेके चलता एक ढांचा कि आदमी ऐसा हो तो ठीक है असल में शिक्षक जी नहीं सकता अगर वो आपको स्वीकार कर ले नेता जी नहीं सकता अगर वो कह दे कि आप स्वयं परमात्मा है। हैं गुरु बच नहीं सकता अगर वो सिर्फ तो कहे कि कहीं जाना नहीं कहीं पहुंचना नहीं कुछ पाना नहीं तुम जो भी हो सकते हो वो हो इस सारा गोरख धंधा शिक्षक का गुरु का नेता का चल सकता है इसीलिए कि आपको भरोसा दिलाया जाए कि आप गलत हो और ठीक करने का काम किसी और के में। किसी और और के के हाथ हाथ में में जो आपको ठीक करेगा आप गलत हो अपराध की भावना पैदा करवाई जाए कि तुम गलत हो जब आप कपने लगे भैसे कि मैं गलत हूँ तभी आप किसी के चरण में गिरेंगे और कहेंगे की मुझे ठीक करो और जब आप डर रहे हैं लेकिन तभी कोई ठीक करने वाले को मौका है कि वो आप पर काम शुरू करे अगर आप ठीक हो तो सारा का सारा धंधा जिसे हम धर्म समझ रहे हैं वो गिर जाता है टूट जाता है उसके खंडर रह जाते तो धर्म का शोषण करने वालों के कुछ सूत्र हैं वो उनके ट्रेप सीख थे उनके धंधे के बुनियादी सूत्र हैं पहला ये कि आप जैसे हो गलत हो आप जो कर रहे हो वो गलत है आपकी वृत्ति गलत है आपके कर्म गलत है आपका होना गलत है ये जितने जोर से आपको समझाया जाए उतने ही जोर से धर्म का धंधा चल सकता है क्योंकि तब ठीक करने वाले की जरूरत है और मजे की बात यह है कि ये धंधा सनातन है क्योंकि आप कभी ठीक हो नहीं सकते आप ठीक इसलिए नहीं हो सकते कि आप गलत हो नहीं इसलिए ठीक होने का कोई उपाय नहीं अगर कोई बीमारी होती तो इलाज हो सकता लेकिन वहां कोई बीमारी नहीं है बीमारी कल्पित है इलाज कल्पित है और धंधा लंबा है उसका कोई अंत नहीं है आप उसी दिन ठीक हो जाओगे जिस दिन आपको पता चलेगा कि आप गलत हो ही नहीं। जिस क्षण आप अपने को स्वीकार कर लोगे कि मैं जैसा हूं यही मेरी नीयति है इससे थोड़ा समझेंगे बहुत कठिन से कि लोस्य को पकड़ पाना कठिन से जगत में जो भी गहन चिंतक है उनको पकड़ पाना कठिन है इससे थोड़ा समझेंगे जिस क्षण भी आप ये समझ लोगे कि मैं जैसा हूं वैसा होना ही मेरी नियति है इससे अन्य नहीं हो सकता उसी क्षण सारा तनाव गिर जाता है सारी अशांति गिर जाती है खो सारी खोज बंद हो जाती है जिस क्षण न कोई खोज रहती न कोई दौड़ रहती न कोई भविष्य रहता जिस क्षण आप अपने को इतनी ऊर्जा में स्वीकार कर लेते हैं कि इस क्षण के आगे जाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती उसी क्षण आपके सब पर्दे के जाते और आपके भीतर जो छिपा है वो प्रकट हो जाता दौड़ के कारण वे पर्दे नहीं गिर पाते वासना के कारण वे पर्दे नहीं गिर पाते मैं ये हो जाऊं वो हो जाऊं इस तनाव के कारण वे पर्दे निर्मित बने रहते ठीक होगा कहना की ये दौड़ ये वासना की मैं कुछ हो जाऊं कुछ बन जाऊं कहीं पहुंच जाऊं यही पर्दा है इसके कारण ही मैं हुआ और अपने स्वभाव के साथ एक नहीं हो पाता स्वभाव के साथ एक होने का सूत्र है स्वीकार और कोई दयनीय स्वीकार नहीं कोई असहाय स्वीकार नहीं कोई मजबूरी का स्वीकार नहीं सहज स्वीकार कि मैं जो हूं हूं इसका यह अर्थ नहीं है कि आप बदलने जाएंगे सच तो यह है कि तभी आप बदलेंगे आपके बदलने की कोशिश से आप नहीं बदल सकते थोड़ा चेत है कौन बदलेगा आपको आप ही बदलने की कोशिश में लगे हैं और आप गलत हैं और आप ही बदलने की कोशिश में लगे हैं वो जो गलत है वो बदलने की कोशिश में लगा है वो और गलत हो जाएगा वो जो पागल है वो अपना इलाज कर रहा है वो और पागल हो जाए वो जो पहले से ही तिरछा है वो सीधा होने की कोशिश कर रहा हूं तिरछा खुल सीधा होने की कोशिश कर रहा हूं सीधा होने की कोशिश में और तिरछा हो जाए आप जैसे हैं उसमें कुछ कोशिश करने से खतरा है कोशिश कौन करेगा वो यत्न कौन करेगा आप ही करेंगे लाउस से जैसे दृष्टा कहते हैं कि कुछ मत करो रुक जाओ अकर्म तुम तो कुछ भी करोगे दूर हो जाएगी अभी इंग्लैंड में एक बहुत अद्दूश शिक्षक था मैथ्यू अलेक्जेंडर वो अपने शिष्यों से कहता था तो तुम कुछ भी किए कि वो गलत होगा क्योंकि तुम गलत हो इसलिए मैं तुमसे कुछ करने को नहीं कहता करता कहता तुम कुछ कर कुछ दिन के लिए तुम करने बंद कर दो कुछ दिन के लिए तुम करने का ख्याल ही छोड़ दो कुछ दिन के लिए तुम सिर्फ रह जाओ जैसे हो उस रह जाने से ठीक होना शुरू हो जाए ये जब तक समझ में नहीं आता जब तक इसका उपयोग न किया जाए हम तो मान नहीं सकते कि हम इतनी कोशिश करके ठीक नहीं हो पा रहे और लाव से जैसे लोग कहते हैं कि तुम कोशिश मत करो ठीक हो जाओगे तो हमारे समझ में नहीं आता हम कहेंगे इतनी कोशिश से ठीक नहीं हो पा रहे बिल्कुल कोशिश होगी तो और गलत हो जाएगी लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि चाहे आप कोशिश करो और ना करो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे ज्यादा गलत नहीं हो को जाओगे कोशिश करने से शायद ज्यादा गलत हो सकते हो रुक जाने से ज्यादा गलत नहीं हो जाओगे जितने हो ज्यादा ज्यादा इतने ही रहोगे लेकिन कोशिश रुक जाने से इतने भी नहीं रहोगे जैसे ही कोशिश रुकी कि स्वभाव प्रकट होना शुरू हो जाता दौड़ता हुआ आदमी अपने को नहीं देख पाता देखने के लिए रुकना जरूरी है तो को अगर आप परिचित हो पाए तो शायद आप उपनिषदों से गीता से महावीर बुद्ध से एक नए अर्थ में परिचित हो पाएंगे जो कि अर्थ आपसे छूट गया है लाउस को चर्चा कर रहा हूं ताकि आप उपनिषित को लाउट्य के दृष्टि से अगर देखने में समर्थ हो पाया तो उपनिषित बिल्कुल नया अर्थ खोल देंगे जो आपके स्वामी वर्ण जरा भी नहीं खोलते गीता बिल्कुल नया अर्थ प्रकट करती है, जो कि न शंकर खोल पाते न अरविंद खोल पाते न तिलक खोल पाते लावते की पहचान बड़ी कीमती सिद्ध हो सकती है उस लाव से तो बच सकता है भारत का भी अंतर हृदय उगाया जा सकता है इसलिए उस पर चर्चा कर रहा हूं अब हम उसके सूत्र को ले परम और उसका कोई नाम नहीं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 उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती उसका कोई नाम भी नहीं हो सकता। सकताओं कोई नाम नहीं है ताओ का अर्थ होता है मार्ग मंजिल का कोई नाम नहीं है सिर्फ मार्ग का नाम उस तक पहुंचने के रास्ते का नाम नदी को हम तब तक नाम गिरते हैं जब तक वो सागर में नहीं गिर जाते सागर में गिरते ही नाम खो जाता है फिर गंगा गंगा नहीं फिर नर्मदा नर्मदा नहीं और सागर में कहा खोजिएगा की गंगा कहा है सागर में नदियां नहीं खोजी जा सकती सीमाएं खो जाती है तो नाम खो जाते हैं परम इसलिए लाउस से कहता उसका कोई नाम नहीं और जो भी नाम हम देते हैं वे सभी काम चलाओ इशारे और जो लोग नामों को पागलों की तरह पकड़ लेते हैं वे मुद्दा चुप गए लोग नामों पर लगते हैं परमात्मा का क्या नाम है इस पर प्रसंघर्ष राम कहे कि कृष्ण कहें कि कुछ और कहें नाम पर कहता है उसका कोई भी नाम नहीं है और या फिर सभी नाम उसके हैं फिर आप का भी नाम उसी का नाम है और या फिर कोई भी नाम उसका नहीं है नाम पर लाउसे का बहुत जोर है कि हम उससे कोई नाम ना दें कई कारणों से क्योंकि जैसे ही हम नाम देते हैं हम उससे अलग हो जाते हैं जिस चीज का भी हमने नाम दे दिया हम नाम देने वाले हो गए और अलग हो गए और जिस चीज को भी हमने नाम दे दिया हमने उसे नाप लिया उसकी मांग पूरी हो गई हमने उसे पहचान लिया हमने उसे जान लिया हमने तो उसको कैटेगोराइज कर दिया उसकी कोटी बना दी कि ये इसका नाम है लाउट से कहता है पागलपन की बात है न तो हम उसे नाप ना हो सकते न हम उसका कोई स्थान बता सकते कि यहां रखते उसकी कोई कोटी नहीं बना सकते उसकी कोई कैटेगरी नहीं कर सकते उसे स्त्री कहें या पुरुष कहें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 जब राम का नाम खो जाता है जब जप करने वाला भी नहीं बचता और जप भी नहीं बचता तब आप उसमें प्रवेश करते हैं। हमने उसे अजपा कहा है अजपा का अर्थ यह है कि जब नाम खो जाता है जब तक नाम चल रहा है तब तक तो आप विचार नहीं हैं। जब तक नाम चल रहा है तब तक, तक मन है। और जब तक नाम चल रहा है तब तक, तक आप भी हैं क्योंकि नाम लेने वाला और यह भी ख्याल रहे कि जो नाम देने वाला है वो बड़ा होता है जो नाम दे रहा है वो जिस नाम दे रहा है उससे तो बड़ा हो गया लास्ट क्या कहता है टाउर इज एक्सल्यूच एंड हैज नो नेम वो जो परम सत्य है उसका कोई भी नाम नहीं है इस कारण अल्लाह के मानने वाले बड़ी तकलीफ में पड़ते उनके पास जब के लिए कोई नाम नहीं मेरे एक मित्र एक को मानने वाले सन्यासी के साथ कुछ समय तक थे तो जब भी वो सन्यासी ध्यान करने बैठता तो मित्र को बड़ी परेशानी होती कि वो किचब करता क्या क्योंकि वो मित्र स्वयं जब के साधक थे, उससे वो पूछते बार बार कि तुम क्या जब करते हो तो वो हंसता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 इसमें पत्नी का नाम है बेटे का नाम है मित्रों का नाम है दुकान बाजार सामान नोट रुपया बैंक इसमें सब नाम इस सारे नामों की भीड़ में राम को और देते। और इसलिए स्वभाव था ये जो पुराने नाम है जो काफी जम के बैठे हुए ये उसको नहीं जमने देते और राम को निकाल बाहर करने की वो कोशिश करते आप कितनी राम राम कहो बीच में पत्नी का नाम आता पति का नाम आता बेटे का नाम आता बाजार दुकान सब बीच में आ जाता है जो पुराने जमाने के नाम हैं, वो इस नए प्रतियोगी को भीतर नहीं बैठे जाना चाहते और ये प्रतियोगी खतरनाक है क्योंकि ये सबको बाहर करना चाहते हैं सारी भीड़ इकट्ठी होकर इसको बाहर करते है अगर आपने कभी तो भी नाम जब का उपयोग किया है तो आपको पता होगा की कैसा कल है भीतर मत जाती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 कहता ताव परमजे उसका कोई नाम नहीं वह एक गैर तरह की लकड़ी की भां है जिसका कोई भी उपयोग नहीं कोई उपयोग कर नहीं सकता ये बहुत नजीकी और लाउस से की बड़ी अनूठी धारणा है और बहुत गहरी लाउस को कहता है कि वो जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ परमात्मा या ताव या धर्म या आत्मा जो भी नाम हम देना चाहें वो गैर तरासी लकड़ी की ही है एक तो तरासी हुई लकड़ी है जिसकी कीमत हो जाती है एक लकड़ी को तराशा एक मूर्ति बन गई अब इसकी कीमत है अब इसका मूल्य है एक लकड़ी को तरासा तो कोई कलात्मक कृति बन गई अब इसका मूल्य है लॉस कहता है कि तरास ना ही आदमी की विकृति है तुम जितना अपने को तराशा है उतना तुम मूल्यवान से बन गए हो लेकिन तुमने स्वभाव खो दिया तराशे हुए आदमी हो तुम्हारी कीमत है बाजार में भावता जितना तरासा हुआ आदमी हो उतनी बजार में कीमत है कितना शिक्षित कितना सुसंस्कृत कितना शिष्ट कितना कितना जानता है कितना व्यवहार कुशल उतना तराशा हुआ आदमी है उतनी उसकी कीमत है लाट पे घटेंगे लेकिन तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ परमात्मा वो गैर तराशी हुई लकड़ी की भांति है उसे तुम चाहो तो भी तराश नहीं सकते तुम अपने को तराश के बाजार में बेच सकते हो तुम्हारी कीमत भी मिलने शुरू हो जाएगी लेकिन तब तुम स्वभाव से संबंध तुम्हारा छूट जाए तरासा हुआ जो रूप है वो है संस्कृति लाटने के लिए संस्कृति विकृति का ही अच्छा नाम है प्रकृति का बिल्कुल पागल भक्त है वो कहता है जो है जैसा है वैसा ही उसमें तुम इंच पर फर्क मत करना क्योंकि तुमने फर्क किया कि तुम परमात्मा से ज्यादा समझदार हो गए एक तो परमात्मा है जो मुझे बनाता है और फिर एक मोहन जो अपने को बनाता हूं परमात्मा आपको जन्म देता है परमात्मा से आप पैदा होते हैं बढ़ते हैं बड़े होते हैं एक जंगली पौधे की बात शायद उसकी बाजार में कीमत ना हो जापान में वो पौधे लगा के रखते तो स्वामी रामवीर जब पहली तरफ जापान गए तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने 300 साल पुराने वृक्ष देखे जिनकी ऊंचाई 5 इंच थी वो बहुत हैरान थे। 300 साल पुराना वृक्ष ऊंचाई 5 इंच उनकी कुछ समझ में न आया उन्होंने पूछा इसका राज क्या तो मालियों ने राज बताया कि गमले के नीचे से वो जड़ें काटते रहते नीचे जल नहीं बढ़ पाती ऊपर वृक्ष नहीं बढ़ पाता तो तीन सौ पार्ट पुराना हो जाता है, है। लेकिन होता है पांच इंच दस इंच हो जाता है बोना जाता है वो जल को नीचे से बढ़ने नहीं देते ऊपर वृक्ष नहीं बढ़ पाता फिर उसको जैसी शाखाए उनको बना लीजिए वैसे तारों से उसको घूट देते शाखाओं के भीतर भी खिले ठोंक जैसा मोड़ना है वैसा मोड़ते हैं जैसा बनाना है वैसा बनाते एक सुंदर कलाकृति बन जाती लेकिन वृक्ष मर जाता उसकी आत्मा मर जाती वो जो परमात्मा ने जैसा उसे चाहा था वैसा वो नहीं हो पाता माली ने जैसा चाहा वैसा हो जाता हम सब भी जैसा परमात्मा ने हमें चाहा है वैसे नहीं हो पाते हम सब तराश के बाजार के काम के हो लेकिन भीतर का स्वभाव विकृत हो जाता है लाव से है न वह है गैर तरह की लकड़ी की भांति जिसका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता ये बड़ी कठिन धारणा है लाउस है उपयोग की बात ही गलत है जीवन कोई बजार नहीं है उपयोगिता यूटिलिटी बात ही व्यर्थ है लाउस के हिसाब की उपयोगिता से ज्यादा गंदा कोई शब्द नहीं क्या उपयोग है चांद का रात में और क्या उपयोग है भूत जो जंगल में खिलता है उसका क्या उपयोग है सूरज के परिभ्रमण का क्या उपयोग है सागरों का क्या उपयोग है बहती नदियों का सारा जगत निरउपयोगी है जगत में कोई उपयोगिता नहीं उपयोग आदमी के मन की खोज आदमी पूछता है फॉरन इसका उपयोग क्या है? इसको किस काम में लाया जाए थोड़ा समझिए हा ये उपयोगिता की जो इकोनॉमिक्स की अर्थशास्त्र की धारणा है कि वही चीज कीमत की है जिसका कोई उपयोग है तो आपकी आत्मा का क्या उपयोग है कोई उपयोग कोई उपयोग नहीं आत्मा से ज्यादा निरुपयोगी कोई चीज हो सकती क्या करिएगा इस आत्मा का आपके जीवन का क्या उपयोग है आप न होते तो हर्ज क्या था और आप नहीं हो जाएंगे तो क्या हर्ज हो जाने वाला परम अर्थों में किसी चीज का कोई उपयोग नहीं अस्तित्व आनंद है उपयोग नहीं अस्तित्व एक उत्सव है उपयोग नहीं लेकिन हमारी उपयोगिता की धारणा है हर चीज को सोचते हैं उसका उपयोग क्या ये किसी काम में आनी चाहिए अगर काम में आ सकती है तो ठीक है और किसी काम में नहीं आ सकती तो व्यर्थ है लेकिन आपको पता है, जीवन में केवल उन्हीं क्षणों में आनंद उपलब्ध होता है जिनका कोई काम नहीं जिनसे आप बंदूक की गोली बना सकते हैं न बैंक का नोट बना सकते हैं जिनसे आप कुछ भी नहीं कर सकते सुबह आप उठे हवा का एक छोख आया और आप आनंदित हुए कि सूरज को ऊप आपने देखा और आपके भीतर भी कुछ उगने लगा और आप प्रफुल्लित हो उठे लेकिन चाहे उपयोग उपयोगिता हर चीज को काम बना देती है तब आदमी प्रेम भी करता है तो भीतर सोचता है गणित लगाता क्या है उपयोग पियोग हो, इससे मैं क्या पाऊंगा इसलिए जो बुद्धिमान है वो प्रेम नहीं करते वो हिसाब रखते वो प्रेम से भी कुछ अर्थशास्त्र निकालते कहते हैं किसी कुलीन घर में शादी करो किसी दंपति के घर में शादी करो किसी प्रतिष्ठित के घर में शादी करो उससे भी कुछ उपयोग निकालो प्रेम भी तुम्हारा सहजकृत्य न हो उसका भी बाजार में मूल्य होना चाहिए जो कुछ भी हो हमारे जीवन में उस सब का मूल्य आंका जा सके तो हमें मूल्यवान लगता है लेकिन प्रेम का क्या मूल्य हो सकता है आनंद का क्या मूल्य हो सकता है ध्यान का क्या मूल्य हो सकता है कोई मूल्य नहीं हो सकता कुछ चीजें अपने आप में मूल्यवान है उनकी मूलवत्ता आंतरिक है किसी और कारण से वे मूल्यवान नहीं है वे किसी और साधन का साधन नहीं है वे स्वयं अपना साथ साथी बच्चे खेल रहे हैं कोई मूल्य नहीं है खेल का आनंद है आपको लगता है समय खराब कर रहे हैं, आप खाताबही में हिसाब लगा रहे और बच्चे खेल रहे हैं हर शोरगुल कर रहे हैं और आपको लगता है समय खराब कर रहे हैं। बड़ा कठिन है कहना लाउस से पूछे तो वो कहेगा कि आप समय खराब कर रहे हैं काश आप भी खेल सकते काश आप भी क्षण में ऐसे लीन हो जाते कि आप फिक्र छोड़ देते कि फिर मूल्य है ए मूल्य का मतलब क्या है मूल्य की धारणा का अर्थ यह है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो अपने आप में मूल्यवान नहीं है उससे कुछ और पाया जाएगा वो मूल्यवान है मूल्य का अर्थ है कि लक्ष्य सदा भविष्य में और अभी मैं जो कर रहा हूँ वो तो केवल साधनबद्ध है आप बाजार जा रहे हैं दुकान पर बैठे हैं इस सब का कोई मूल्य नहीं है मूल्य तो उस धन लोग आएगा फिर धन का भी क्या मूल्य है फिर आप कहीं और मूल्य खोजेंगे इस धन से जो मिलेगा उसका मूल्य है उसका भी क्या मूल्य है अगर आप यू खोजते हुए चले तो आप पाएंगे कि आप एक वर्तुल्ल घूम रहे हैं जहां किसी चीज का कोई मूल्य नहीं है आगे आगे आगे हर चीज को आगे डालते चले जा रहे हैं से कहता है टालो मत जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है क्योंकि जीवन का प्रत्येक क्षण साधन ही नहीं साध्य भी है और तुम इस क्षण को ऐसे जियो जैसे इसके बाहर कुछ पाने को नहीं जो भी पाया जा सकता है वो इसी क्षण में है ये निरुपयोगिता का सिद्धांत है इसका अर्थ उपयोगिता की बात ही मत सोचो सिर्फ भोग को परम बनाओ भोग को इतना गहन बनाओ कि उपयोगी का व्यर्थ हो जाए और क्षण अपने आप में सार्थक हो जाए अगर लोग ध्यान भी कर रहे हैं तो भी फस समझे अगर और किसी को मानने वाला ध्यान कर रहा है तो ध्यान एक साधन वो कहता परमात्मा को पाना परमात्मा में है मूल्य ध्यान तो एक साधन है अगर कोई तरतीब उसको बता दे इतनी मेहनत कर रहे हैं बिना ज्ञान के परमात्मा को पाने की प्रति वो फौरन ज्ञान छोड़ दे क्योंकि ध्यान केवल साधन था इसलिए पश्चिम में एक घटना घट गट रही है एलएसडी मारिजुआना युवाना नस्खलीन क्योंकि उनके प्रचारक कह रहे थे कि क्या ध्यान कर रहे हो तो पुराना धन है ये काम तो एक गोली से हो जाता है तो अगर ध्यान अपने आप में मूल्यवान है तो आप कहीं कहेंगे रखो अपनी गोली क्योंकि ध्यान मेरे लिए आनंद है लेकिन तो अगर ध्यान परमात्मा पाने के लिए या कुछ और पाने के लिए और कोई दावा करता है कि क्या जरूरत तीन साल ध्यान में मेहनत करो ये तो एक इंजेक्शन से एक गोली से अभी हो जा तो आप ध्यान छोड़ देंगे स्वभाव क्योंकि तीन साल क्यों बर्बाद करना इसमें ज्यादा उपयोगिता है गोली और आप समझ लेना कि वो गोली वाला आपको समझा लेगा आज नहीं कर इस मुल्क को मैं मानता हूँ कि जिस दिन भी इस मुल्क को एल एस पी की पूरी खबर हो जाएगी ये मुख ध्यान और प्रार्थना करना बंद करते थे क्योंकि वो जितने लोग मेरे पास आते हैं ध्यान के पूछने वो सब ध्यान को साधन की तरह पूछ रहे हैं उनका जो तर्क है वो गलत उस गलत तर्क का परिणाम खतरनाक समझे एक आदमी उपवास कर रहा वो कर रहा है उपवास इसलिए कि उपवास से शांति होगी आनंद होगा या प्रभुदर्शन होगा या आत्म साक्षात्कार होगा लेकिन फिजियोलॉजिस्ट है शरीर शास्त्री है वो समझाता है कि आप कर क्या रहे हैं उपवास में कर क्या रहे हैं आप ये तो एक शारीरिक काम है। आप कुछ खाना ले रहे थे वो आपने बंद कर दिया कुछ रासायनिक तत्व आपके शरीर में जा रहे थे वो अब नहीं जा रहे तो आपके शरीर के भीतर जो रासायनिक व्यवस्था थी उसमें असंतुलन ज्यादा हो रहा है कुछ तत्व जो जा रहे थे बंद हो गए कुछ तत्व जो इकट्ठे थे शरीर उनको रोज पचा देगा तो आपके भीतर रासायनिक व्यवस्था बदल जाएगी वो कहता आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं तीन महीने में आप व्यवस्था बदल पाएंगे वो व्यवस्था हमें इंजेक्शन से बदल देते हैं उसका तर्क बिल्कुल साफ है और जिसमें कोई भी बुद्धि हो उसकी समझ में आ जाएगा आखिर उपवास करेगा क्या तीन महीने के लंबे उपवास में आपके शरीर की रासायनिक व्यवस्था बदल जाएगी जो व्यवस्था तीन महीने के उपवास में पैदा होगी वो इंजेक्शन से अभी हो सकती तो है तो सर हज क्या फिर आपके पास कोई दलील नहीं क्योंकि उपवास साधन था लेकिन अगर यही बात महावीर को कहा कही जाए तो महावीर कहेंगे मुझे उपवास के बाहर कुछ पाना नहीं है उपवास आनंद है उसकी कोई उपयोगिता नहीं नाच रहे, आनंदित हो रहे। वो जितनी आनंदित हो रही नाच रहे, आपसे कोई कहे कि ये नाचना यह आनंदित होना ये तो एक नस्खलीन की गोली से हो जाए एलर्सी का एक इंजेक्शन दे दिया जरा हो जाए आप इसी तरह नाच सकते हैं जैसे से ने भी ये कहा है है। है। कि कबीर कबीर और दादू को को जो हुआ वो मुझे से हुआ है। कबीर को जो अनुभव अनुभव अनुभव हुआ हुआ हुआ हुआ होगा, होगा, वो वो मुझे मुझे फर्क कबीर और मेरे अनुभव में इतना ही है कि कबीर को आधुनिक धन का पता नहीं था वो पुराने बैलगाड़ी के रास्ते से सालों की मेहनत कर रहे थे अब मुझे आधुनिक ढंग का पता ठीक है अगर आप बंबई ही आना चाहते हैं कलकत्ते से और बैलगाड़ी में बैठना इसीलिए बैठे हैं आप बैलगाड़ी में कि बम्बई पहुंचना है तो फिर हवाई जहाज जाने में हज क्या है फिर आप ना समझें अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो बैलगाड़ी से ही जाएंगे बैलगाड़ी या हवाई जहाज में फर्क फिर आपको नहीं करना है फिर तो उचित यही है कि बैलगाड़ी से ज्यादा उपयोगी है हवाई जहाज लेकिन जो आज कहता है बंबई पहुंचने का सवाल नहीं बैलगाड़ी में होने में आनंद हैहाजी नहीं होगा वो कहेगा की बैलगाड़ी में होने का एक आनंद जो हवाई जहाज में नहीं हो सकता है तो यह है कि हवाई जहाज में यात्रा होती ही नहीं यात्रा हो कैसे सकती है हवाई जहाज आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो पहुंच जाते हैं बीच की जगह तो गिर जाती है यात्रा तो बैलगाड़ी में ही होती क्योंकि एक एक पौधा जमीन का एक एक टुकड़ा सब आप के पास से गुजरता आप उसके पास से गुजरते हवाई जहाज यात्रा नहीं है यात्रा से बचने का उपाय तो यात्रा के बीच में उसको गिरा देना हटा देना कलकत्ता और बम्बई दो बिंदु हो जाते हैं बीच में सब गिर जा है आप कलकत्ता से सीधे लंबे होते अगर कल कोई और उपाय हो सके जो और शीघ्रगामी हो तो हम उनका उपयोग करेंगे उपयोगिता का अर्थ यह है कि जो हम कर रहे हैं उसका कोई उपयोग नहीं कहीं जाना है कहीं कोई मंजिल है जिस तरह से हम पहुंच जाए लेकिन लाओस से कहता है कि ताओ मंजिल नहीं है इसलिए उसने नाम दिया है ताओ ताओ का अर्थ है दबे मार्ग ताओ कोई मंजिल नहीं होगी जहाँ पहुंचना है मार्ग ही ताओ है मार्ग ही परमात्मा है प्रतिपल मंजिल है और प्रतिपल का उपयोग जो साधन की तरह करेगा वो उपयोगितावादी है और जो प्रति पल का उपयोग साधु की तरह करता है वो उत्सव वादी है इस फर्क को ठीक से समझते हैं तब जीने के धन दो धन के हो सकते हैं क्या आप सब कुछ कर रहे हैं कहीं पहुंचने के लिए और जहां पहुंचना है वो आगे अक्सर वहां कोई पहुंचता नहीं कभी क्योंकि मरने तक हम टालते ही चलेगा और एक दूसरा रास्ता है कि जहां हमें पहुंचना है वहां हम अभी हैं अब हमें सिर्फ भोगना है इस क्षण को आप मुझे सुन रहे हैं। आप दो ढंग से सुन सकते हैं एक ढंग तो यह है कि मुझे सुन के आपको कोई ज्ञान प्राप्त करना है कि मुझे सुनकर आपको कुछ रास्ता निकालना है कि मुझे सुन के आप उसका कुछ उपयोग करेंगे तो फिर आपका सुनना एक काम और दूसरा कि आप मुझे सुन रहे हैं ये सुनना ही आनंद है इससे कहीं पहुंचने में, इससे कुछ उपयोग नहीं करना इससे कोई ज्ञान इकट्ठा नहीं करना कोई पंडित नहीं बन जाना कहीं जाना नहीं ये सुनने का जो क्षण है ये आनंद पा ये एक उत्सव है तब प्रति आप आनंदित लेते हैं इसकी उपयोगिता बाहर नहीं है भीतर है इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे आपको तो लाभ ना होगा इससे ही लाभ होगा क्योंकि प्रतिपल जो आपने आनंद लिया है वही इकट्ठा हो जाएगा उसकी राशि बन जाएगी और जिसने टाला है हा, उसके हाथ खाली रह जाएंगे क्योंकि जिसने प्रिंसिपल इकट्ठा नहीं किया वो अखीर में इकट्ठा कैसे कर रहेगा क्षण तो खो जा रहे हैं लाह से बिल्कुल गैर उपयोगी उपयोगिता वो जो परम सत्य है वो जो परम जीवन का तत्व है गैर तरह सी लकड़ी की तरह कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता परमात्मा का उपयोग करने की कभी भूल के मत सोचना जीवन का उपयोग करने की कभी भूल के मत सोचना जीवन को व्यर्थ गवाना हो तो तरकीब है ये कि उसका कुछ उपयोग सोचना और जीवन का सजनों कुछ उपयोग करने लेना हो तो उपयोग की बात ही छोड़ देना और जीवन को आनंद की तरह उत्सव की तरह लेना लेकिन हम परमात्मा का भी उपयोग करते हैं इसलिए जब हम दुख में होते हैं तब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं क्योंकि तो सुख में उसका कोई उपयोग नहीं क्या उपयोग सुख में कोई परमात्मा को याद नहीं करता कोई जरूरत ही नहीं तो याद क्या कर मैंने सुना है एक ईसाई घर में माँ अपने बेटे से सुबह पूछ रही है कि रात तूने प्रार्थना की नहीं तो सुनकर रात को कोई जरूरत ही नहीं थी सभी कुछ ठीक प्रार्थना का को कोई सवाल नहीं प्रार्थना तो हम कभी करते हैं। आज ही में किसी का जीवन पहाड़ा उसकी पत्नी कार में एक दुर्घटना में चोट खा गई उसके पहले कभी वो चर्च नहीं गई थी लेकिन इस रविवार को वो चर्च पहुंची हाथ पर पैर पे पट्टिया बंधी चर्च का पादरी भी चौंका क्योंकि वो महिला कभी चर्च नहीं की पति सदा अकेला ही आता था प्रवचन के बाद जब लोग चर्च से विदा होने लगे तो पादरी ने महिला को रोक देखा क्या ज्यादा दुबड़ा दुवट गई दुर्घटना क्योंकि चर्चा का और कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता दुख में जब हम होते तो परमात्मा की याद आती क्योंकि अब उसका कुछ उपयोग हो सकता है सुख में हम होते हैं तो हम उससे बचना ही चाहेंगे कहीं उधार मांगने लगे कुछ और उपद्रव परमात्मा भी मिलना चाहे आप जब सुख में हो तो आप कहेंगे अभी ठहरो अभी कोई जरूरत नहीं प्रार्थना करते हैं तो कुछ मांगने के लिए स्मरण करते हैं तो कुछ मांगने के लिए से कहता है ध्यान रखना उसका कोई भी उपयोग नहीं हो सकता और जब तक तुम उपयोग की भाषा में सोचते हो तब तक तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं हो सकता जिस दिन उपयोग की भाषा बंद और उत्सव की भाषा शुरू उस दिन परमात्मा से संबंध हो जाता फिर चाहे मंदिर जाओ न जाओ फिर चाहे उसका स्मरण करो न करो फिर चाहे धर्म की ऊपरी व्यवस्था से तुम्हारा नाता बने ना बने लेकिन जीवन को उत्साह में जो बदल देता है वो जीवन को प्रार्थना में बदल देता है यदि सम्राट और भूस्वामी इस निष्कलुष स्वभाव को शुद्ध रख सके तो सारा संसार उन्हें स्वेच्छा से स्वामित्व तो प्रदान करेगा इस तरह के वचन कन्फ्यूशियस को ध्यान में रख के कहे गए हैं क्योंकि कंफ्यूज से समझा रहा था सम्राटों को राजकुमारों को भूस्वामियों को कि तुम इस तरह से जियो इस तरह का व्यवहार करो इस तरह उठो इस तरह बैठो तुम्हारा आचरण तुम्हारी नीति तुम्हारा आदर्श ऐसा हो तुम्हारा जीवन मर्यादा का जीवन हो सब लोग देखें और तुम्हारे आचरण से प्रभावित हो तुम्हारा उठना बैठना भी शाही हो वो भी साधारण ना हो तभी तुम लोगों को ऊपर स्वामित्व रख सकोगे लाओस से कहता है ये स्वामित्व झूठा लाओस से कहता है कि सम्राट और भूस्वामी अपने भीतर के निष्कुल स्वभाव को शुद्ध रख सके तो सारा संसार उन्हें स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करेगा ये एक अलग तरह का तो स्वामित्व है जो इसलिए नहीं कि तुम्हारे आचरण से कोई प्रभावित होता इसलिए भी नहीं कि तुम्हारे व्यवहार से कोई प्रभावित होता बल्कि सिर्फ इसलिए कि तुम जैसे हो तुम्हारा हुनर चुंबक तुम्हारा अपना स्वाभाविक हुनर आकर्षण पहला जो आकर्षण है वो चेष्ट उसमें हिंसा है उसमें दूसरे का ध्यान दूसरा जो आचरण है वो चेष्टित नहीं वो प्रवाह और उसमें हिंसा नहीं उसमें दूसरे का कोई ध्यान नहीं लाओसे के अनुयाई एक बहुत अनोखी बात मानते रहे लाओस से कहता था कि अगर एक गांव में चार आदमी भी, भी मेरी बात समझ जाए और चार आदमी भी मेरी बात को समझ के स्वाभाविक जीने लगे तो पूरा गांव में बदल दूंगा उन चार आदमियों को गांव के लोगों को बदलने जाने की जरूरत नहीं उन्हें किसी से कहने की भी जरूरत नहीं कि तुम अच्छे हो जाओ उनकी मौजूदगी लोगों को अच्छा करने लगेगी वे तो जहां से गुजरेंगे वहां उनकी हवा उनका जादू काम करने लगेगा और लोगों को कभी यह पता भी नहीं चलेगा कि कौन उन्हें बदल रहा क्योंकि लाउस से कहता है ये पता चल जाए कि कोई तुम्हें बदल रहा है तो इससे भी प्रतिरोध पैदा होता है बाप बेटे को बदलना चाहता तो बेटा सख्त हो जाता पत्नी पति को बदलना चाहती तो पति सख्त हो जाता क्योंकि अहंकार बदलना जाना पसंद नहीं करता कोई पसंद नहीं करता कि कोई आपको बदले क्योंकि जैसे कोई आपको बदलता उसका मतलब हुआ तो आप जैसे हो उसको स्वीकार नहीं करता वो आपको प्रेम नहीं करता आप जैसे हो अस्वीकृत हो पहले वो कांचात करेगा पहले वो आपको अपने अनुकूल बनाएगा और फिर वो आपको पसंद करेगा लेकिन दुनिया में कोई भी बदला जाना इसलिए पसंद नहीं करता इसलिए बाप जब बदलने की कोशिश करता है बेटे को तो भूल करता है शायद इसी कारण बेटा फिर कभी भी बदला नहीं जा सकेगा और जब गुरु शिष्य को बदलने की कोशिश करता है तो बाधा खड़ी हो जाती है जब नेता अनुयायियों को बदलने की कोशिश करते हैं तो अनुयायी नहीं बदलते अनुया फिर नेता को बदलने की कोशिश में संलग्न हो जाते और अक्सर अनुयायी सफल हो जाते हैं नेता हार जाते हैं स्वाभाविक है क्योंकि अनुयायी बहुत और नेता अकेला है सुना है मैंने कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो पेरिस के एक मोहल्ले में जोर का उपद्रव मचा हुआ था और एक ग्रो आग लगाने जा रहा था तो दो पुलिस के आदमियों ने उस ग्रोह में जो आदमी नेता जैसा मालूम होता था उसको पकड़ लिया। तो उसके वचन बड़े प्रसिद्ध हो गए उस आदमी ने कहा कि डोंट प्रेट मी लेट मी गो आई हैव टू फॉलो दैट क्राउड बिकॉज आई एम देयर लीडरस तो मत मुझे जान दो क्योंकि मुझे इस भीड़ के पीछे जाना है क्योंकि मैं उनका नेता हूं नेता को भीड़ के पीछे चलना पड़ता है नेता अपने अनुयायियों का भी अनुयायी होता है उसको देखना पड़ता है अनुयायी क्या चाहते नेता अनुयायियों को बदल में लगे रहते हैं अनुयायी नेताओं को बदल देते हैं बदलने की चेष्टा में हिंसा इसलिए जो ज्यादा है संख्या में वो जीत जाता है है अगर किसी को बदलने की कोशिश करनी पड़े तो आदमी काम का ही नहीं जो बदलने में लगा है बदलाव एक आंतरिक घटना है और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के साथ जीता है उसके पास जाके आपके स्वास्थ्य आप की गति बदल जाती है उसके पास जाके आपके हृदय की धड़कन बदल जाती है उसके पास जाके आपके भीतर का सब कुछ बदलने लगता है उसकी मौजूदगी सूफी फकीर इस तथ्य को स्वीकार करते रहे और इस सूफी फकीरों का एक नियम रहा है कि किसी को पता मत चलने दो चुपचाप रहे हो तुम्हारा चुपचाप रहना लोगों को बदलने में सुगमता देगा एक सूफी प्रकृत हुआ जुनून, वर्षों तक वो शिष्यों में बैठा रहता था और एक नकली आदमी को गुरु बना के दिया। वो गुरु शिक्षा देता था समझाता था और झुन्नून शिष्यों में बैठा रहता था तो बहुत बाद में लोगों को पता चला कि ये आदमी झुन्नून नहीं फिर झुन्नून कौन पता चलने में पता चला कि जो वर्षों से शिष्यों में बैठा था जब उसको पूछा गया तो उसने कहा इस भांति में तुमको आसानी से बदल सकता तुम्हारा ध्यान लगा रहता है वहां बोलने वाले पर और इधर मैं चुपचा तुम्हारे पास लाउस से कहता है कि अगर भूस्वामी सम्राट गुरु नेता वे जो लोगों को प्रभावित करते हैं केवल अपने भीतर के स्वभाव के साथ जीत सके तो संसार उन्हें स्वेच्छा से स्वामित्व प्रदान करेगा अभी तो उनको स्वामित्व बड़ी छीन झपटी से लेना पड़ता है अपने नेताओं की आप हालत देखे किस बमुश्किल वो नेता बने रहते हैं, कितनी जद्दोजहद से नेता बने रहते हैं, आप लाखों पाए करो नेता बने रहते हजार लोगों की ताने खींच रहे हैं और वो नेता बने हो उनका एक ही काम है 24 घंटे कैसे नेता बने गए ऐसा लगता है कि कोई उनको नेता रखने को राजी नहीं है इसलिए आप देखते हैं एक नेता पद से नीचे उतर जाए फिर आपको पता नहीं चलता कि वो कहां गया अखबारों में नाम नहीं कोई खबर पूछता नहीं अजीब स्वामित्व था ये थी कि कल अखबारों में बड़ी सुर्खी उसी नाम की अब सिर्फ एक बार आपको पता चलेगा जब वो इस संसार को छोड़ेंगे तब अखबार के कोलों में खबर छपेगी कि उनका देहावसान होगा उसके पहले आपको अब पता चलने वाला नहीं कि वो कहां है ये स्वामित्व ये नेतृत्व ये प्रभाव बड़ा अद्भुत मालूम होता कि पद से उतरते ही खो जाता जैसे व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं सिर्फ पद का मूल्य असल में पद की तलाश वे ही व्यक्ति करते हैं जिनके भीतर कोई मूल्य नहीं है क्योंकि पद का मूल्य उनको मूल्य होने का भ्रम दे देता पद की गरिमा से वे गरिमा युक्त हो जाते पद से हटते ही गरिमा खो जाते फिर उन्हें कोई पूछता नहीं या हो जैसा परमात्मा ने जैसा ताओ ने उसे चाहा है जैसी उसकी नियुक्ति है उसके अनुकूल बहरा हो तो उसके पास एक स्वामित्व होता एक नेतृत्व एक गुरुत्व जो आरोपित नहीं है जो चेष्टित नहीं है जिसको उसने किसी के ऊपर डाला नहीं जो उसकी सहज मालकीयत है और तब उसे एक स्वामित्व मिल जाता है जो संसार उसे स्वेच्छा से देता है जब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होती है स्वर्ग और पृथ्वी लाउसे के लिए प्रतीक है आपके भीतर भी दोन हैं, आपके भीतर स्वर्ग पृथ्वी भी दोन हैं, और जब आप अपने स्वभाव के अनुकूल चल रहे होते तब स्वर्ग पृथ्वी आलिंगन में होती आपकी परिधि और आपका केंद्र आलिंगन में होते और जब आप स्वभाव को छोड़कर चल रहे होते जब आप कुछ और होने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि आपकी नियति नहीं है तब आपकी परिधि और आपके केंद्र का संबंध टूट जाता है तब आपका व्यक्तित्व और आपकी आत्मा दो हो जाता तब व्यक्तित्व तो आप जबरदस्ती थोपते रहते हैं अपने ऊपर और आत्मा और आपके बीच का फासला बढ़ता चला जाता है लाओ स्थिति भाषा में तब पृथ्वी और स्वर का संबंध टूट गया उनका आलिंगन समाप्त हो गया और इस आलिंगन के टूटने से ही पीड़ा और संता पर दुख पैदा होता है लाउस को बहुत प्रेम करने वाले एक व्यक्ति ने अभी अभी एक किताब लिखी किताब बड़ी अनूठी और चौंकाने वाली किताब है कैंसर के ऊपर और उस व्यक्ति का ख्याल ठीक मालूम पड़ता है कैंसर नई बीमारी तक उसका कोई इलाज नहीं इस व्यक्ति ने लिखा है कि कैंसर इस बात की खबर है कि व्यक्ति के भीतर के स्वर्ग और पृथ्वी का संबंध बिल्कुल टूट गए और बीमारी इसीलिए पैदा हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं क्योंकि तो बीमारी शरीर की होती तो इलाज हो जाता बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं है कैंसर अगर शरीर की भी होती तो इलाज हो जाता बीमारी शरीर और आत्मा के बीच के फासले के कारण पैदा हुई शरीर की नहीं शरीर और आत्मा दोनों के बीच जो फासला है उस फासले के कारण पैदा हो रहे जितना फासला बढ़ता जाएगा उतना कैंसर बढ़ता जाए एक लिहाज से शुभ लक्षण अगर हम चेत सकें तो अगर हम चेत सकें तो सुख लक्षण है अगर न चेत सकें तो बहुत खतरनाक कैंसर बीमारी नहीं है ये बात समझने जैसी है। कैंसर एक आंतरिक दुर्घटना है जिसमें हमारे भीतर के सारे सेतु टूट गए परिधि अलग हो गई है कैंसर अलग हो गया है और हम बद्धि के साथ पकड़े हुए हैं अपने को और हमारा अपने ही अंत स्थल से सारा संबंध छीन होता जा रहा है इस तनाव से जो पैदा हो रही बीमारी वो कैंसर है कैंसर बढ़ता जाएगा अगर स्वभाव के अनुकूल जीने की क्षमता नहीं बढ़ती तो कैंसर बढ़ता जाएगा कैंसर सामान्य बीमारी हो जाएगी और उसका इलाज खोजना कठिन है शायद इलाज खोज भी लिया जाए तो कैंसर से बड़ी बीमारियां पैदा हो जाएंगी क्योंकि वो जो भीतर का विच्छेद स्थिति है भीतर का जो फासला है वो अगर कैंसर से प्रकट न हुआ कैंसर को किसी तरह रोका जा सका तो वो मवाद किसी और बड़ी बीमारी से बहने लगेगी ये पिछले दो वर्ष की दो वर्ष का इतिहास है एक बीमारी सबसे ऊपर होती है हम किसी तरह उसका इलाज कर लेते हैं तो उससे बड़ी बीमारी पैदा हो जाती हम उस बीमारी का उपाय कर लेते हैं तो उससे बड़ी बीमारी पैदा हो जाती लेकिन एक बात है कि बड़ी बीमारी तत्काल पैदा हो जाती है जैसे ही हम पुरानी बड़ी बीमारी का इलाज खोजते को शायद कोई बहुत आंतरिक वेदना प्रकट होना चाह रही और हम उसके दरवाजे रोकते जाते वो नए दरवाजे खोज लेते लाओस से कहता है कि जब स्वर्ग और पृथ्वी आलिंगन में होते, पृथ्वी से अर्थ है आपकी परिधि आपके भीतर जो पौदगलिक है पदार्थ है वो और स्वर्ग से अर्थ है आपका चैतन्य आपकी आत्मा आपके भीतर वो जो अपौगलिक है वो जब दोनों आलिंगन में होते तब मीठी मीठी वर्षा होती बड़ा कठिन है उसको कहना की क्या होता है जब आपकी आत्मा और आपका व्यक्तित्व तो दोनों आलिंगन में होते है. जब आपके भीतर कोई फासला नहीं होता जब आपके भीतर कोई भविष्य नहीं होता वर्तमान के क्षण में आप पूरे के पूरे इकट्ठे होते कोई विच्छेद नहीं कोई खंड खंड स्थिति नहीं जब आप अखंड होते तब क्या होता है लॉस कहता है तब दिन अर्थ ज्वाइन एंड द स्वीट वेन फास्ट बियॉन्ड द कमांड ऑफ मैन येट इवन बी अपन ऑफ तब होती है मीठी मीठी वर्षा मनुष्य के वश के बाहर लेकिन सबके ऊपर समान इस वर्षा को आप आदेश नहीं दे सकते इस वर्षा को आप कोशिश करके नहीं घटा सकते आपकी चेष्टा से ये वर्षा नहीं आ सकती आप निमंत्रण दे सकते हैं आदेश में आप पुकार सकते हैं खींच नहीं सकते आप प्रार्थना कर सकते हैं और प्रतीक्षा ये वर्षा प्रसाद है ग्रेस है सब बड़े साधारण चुने हैं लाव चुने मीठी मीठी वर्षा थोड़ा सोचे कल्पना करें भीतर वर्षा की जैसे प्राण प्यासे हो वर्षों से, जन्मों से और भीतर की सब भूम तप्त तो दरारें पड़ गई हों और भीतर पूरी आत्मा में एक ही प्यास एक ही पुकार वर्षा की हो और तब तो वर्षा हो इस मिलन में प्यास हो जाते। वो जो जन्म जन्मो की प्यास थी कि कुछ चाहिए कुछ चाहिए और कुछ भी मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होती थी जो भी मिल जाए वही व्यर्थ हो जाता था और मांग आगे बढ़ जाती थी क्षितिज की तरह वासना हटती से ले जाती थी अचानक इस मिलन में सब चाहक हो जाते सब वासना तिरोहित हो जाती क्षित घर में आ जाता कहीं को जाने को नहीं रह सब पा लिया कुछ पाने को शेष नहीं रहा ऐसी गहन तृप्ति हो जाती एक सूफी फकीर के संबंध में मैंने सुना उसके मरने के दिन करीब थे रहता तो था छोटे झोपड़े में था लेकिन एक बड़ा खेत और एक बड़ा बगीचा भक्तों ने उसके पास लगा रखा था मरने को कुछ दिन पहले उसने कहा कि अब मैं मर जाऊंगा ऐसे तो जिंदा में भी है इस बड़ी जमीन की मुझे कोई जरूरत नहीं थी ये झोपड़ा काफी था और मर के मैं क्या करूंगा मर के तो मुझे तो इस झोपड़े में दफना देना ये काफी है तो उसने तख्ती लगा दी पास के बगीचे पर कि जो भी व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो उसको ये बगीचा में बेट करना चाहता बड़ा खतरनाक आदमी रहा होगा जो भी व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट हो उसको मैं ये बगीचा भेंट करना चाहता अनेक लोग आए लेकिन खाली हाथ लौट गए खबर सम्राट तक पहुंची एक दिन सम्राट भी आया और सम्राट ने सोचा कि औरों को लौटा दिया ठीक मुझे क्या लौटाएगा मुझे क्या कमी मैं संतुष्ट हूं सब जो चाहिए वो मेरे पास सम्राट भीतर आया और उसने फकीर से कहा कि क्या ख्याल है अनेक लोग आए और वापस लौट गए मैं भी आया हूं तो उस फकीर ने कहा कि अगर तुम संतुष्ट थे तो आए ही क्यों आगा। आगा। ये तो उसके लिए जो आएगा उसके पास आऊंगा अभी वाद में वो नहीं वो एक ऐसा संतोष का क्षण भीतर घटित होता है जब आपकी चाह नहीं होती दौड़ नहीं होती और आप अपने साथ राजी होती उस क्षण में परमात्मा आता आपको उसके द्वार पर मान नहीं जाना पड़ता उस दिन उसकी मीठी वर्षा आपके ऊपर हो जाती है वही निर्वाण है लेकिन उस तरफ जाने के लिए आप कोई चेष्टा नहीं कर सकते आपकी कोशिश काम ना रहेगी क्योंकि वो प्रसाद है आपकी कोशिश का मतलब होगा कि आप सम्राट की तरफ पहुंच गए मांग वो उसको मिलती है जो जाते नहीं मांगे, जो मांग ही छोड़ देता है उसको मिल है। सूफी फकीर होशियार रहा होगा उसने आखिरी राज की बात अपने बगीचे पर लिख दी वह मनुष्य के वस्त्र के बाहर है लेकिन तो भी सबके ऊपर समान रूप से बरसती है अनिश्चित ही इसीलिए समान रूप से बरसती है। क्योंकि अगर आपके वस्त के भीतर हो तो ताकतवर ज्यादा बरसा लेगा कमजोर क्या से रह जाएंगे जो जबरदस्ती जो कर सकता है वो ज्यादा तो कब्जा कर लेगा अधिक लोग तो क्यों में पीछे खड़े रह जाएंगे वो समान रूप से सबके ऊपर बरस सकती है क्योंकि आपके वश के बाहर है आप कुछ कर नहीं सकते आप सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं। आप सिर्फ राजी हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। आप उसके आने के लिए बाधा ना डाले बस इतना काफी है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते आप रुकावट न डालें बस इतना काफी है आप खुले हों द्वार दरवाजे बंद ना वो कभी आपके दरवाजे पर आए तो बंद ना पाए बस इतना आप कर सकते इसलिए वो सबके ऊपर समान हो जाते कबीर को या कृष्ण को या बुद्ध को या मोहम्मद को जरा सा भी इंच भर का फर्क नहीं पड़ता बुद्ध सम्राट के लड़के रहे हों रहे हो और कबीर जुला है थे तो फे और बुद्ध बहुत सुसंस्कृत शब्द तो कबीर बिल्कुल लट्ठ बेपहर दिखे गई फर्क नहीं पड़ता वो वर्षा जब होती है तो उसकी मिठास में चरा के फर्क नहीं तो उससे कोई संबंध नहीं है व्यक्ति का ध्यान रखना अगर व्यक्ति से संबंध हो तो बुद्ध बाजी मार ले जाएंगे कबीर को दिक्कत पड़ेगी लेकिन व्यक्ति से कोई संबंध ही नहीं है उसका आपका घड़ा सोने का है या मिट्टी का इससे कोई संबंध ही नहीं है बस आपको आपका घड़ा खाली हो बस सोने का हो तो भी भर जाएगा और मिट्टी का हो तो भी भर जाएगा खाली होना शर्त है घड़े का सोना होना और मिट्टी होना शर्त नहीं इसलिए बेपढ़े लिखे भी पहुंच जाते हैं गरीब दिनहीन भी पहुंच जाते हैं कमजोर रुग्ण भी पहुँच जाते हैं और कोई बुद्धिमानों से कम उन्हें मिलता है ऐसा नहीं रक्ति भर कम नहीं मिलता व्यक्ति व्यक्ति का कोई फासला नहीं है उस वर्षा के लिए आप जब भी अपने साथ राजी हो गए पूरे और आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी नियति मेरा स्वभाव ऐसा हूं और उसमें आपने रक्की भर फर्क करना छोड़ दिया बड़ी से बड़ी तपस्या यही है इसमें समझे आपको कुछ नहीं होगी मैं आपसे कहता हूँ ये बड़ी से बड़ी तपस्या है कि आप अपने साथ राज्य हो जाए और फर्क करना छोड़ दें तीन महीने प्रयोग कर तो देखें कुछ भी हो जैसे है वैसे तीन महीने कोई फर्क ही ना करें चोर है तो चोर बेईमान है तो बेईमान बुरे न तो बुरे झूठे न तो झूठे तीन महीने कोई फर्क ही ना करें जैसे नहीं वैसे और उसका जो भी फल मिलेगा उसको झेलने को राखी देंगे और आप तीन महीने में पाएंगे कि आपके भीतर नए आदमी का जन्म हो गया वो जो अपने साथ राजी हो जाना है वो इतनी बड़ी ऊर्जा है कि उस आग में सब जल जाता है जो कचरा है सिर्फ सोना बचता है लेकिन इसके लिए इस परम घटना के लिए जो वर्ष आपके ऊपर हो जाए आप कुछ प्रत्यक्ष न कर सकेंगे अप्रत्यक्ष कर सकते अपने को खाली खुला छोड़ सकते और तब मानवीय सभ्यता का उदय हुआ और नाम आ गए और जब नाम आ गए तब आदमी के लिए जान लेना उचित था कि कहा रुक जाना है और जो जानता है कि कहाँ रुकना है वो खतरों से बचता है संसार में ताव की तुलना उन नदियों से की जाए जो बहकर समुद्र में समा जाती इस स्वभाव के साथ न तो कोई नाम है न कोई शब्द है न कोई दर्शन है न कोई शास्त्र है लेकिन मानवीय सभ्यता का उदय हुआ आदमी ने सोचना शुरू किया समझना शुरू किया शब्द आ गए शब्द आते ही बच्चा अभी भी जब पैदा होता है तो ताव में होता है लेकिन हम उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं। उसे सिखाना होगा शिक्षित करना होगा जरूरी भी है अगर वैसा छोड़ देंगे तो वो भी अन्याय होगा वो जी भी ना सकेगा इस विराट समूह में चारों तरफ जो घेरा बना है इसके साथ चलने के लिए उसे योग्य बनाना होगा उसे घिसना होगा काटना होगा तरासना होगा उसके अंगर पत्थर को मूर्ति बनाना होगा तभी वो चल पाए और भाषा देनी होगी शब्द देने होगी लाहौल कहता है सभ्यता का जन्म भाषा का जन्म इसलिए और कोई जानवर सभ्य नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास भाषा नहीं है भाषा के बिना सभ्य होना असंभव है बोलने के बिना समाज पैदा नहीं होता व्यक्ति अकेला रहता बोलना है तो शब्द आ जाएंगे समाज बनेगा तो शब्द आ जाएंगे भाषा आ जाएगी नाम आ जाएंगे और जब नाम आ गए और नाम के लाभ से बहुत खिलाफ भाषा के बहुत खिलाफ है मौन के पक्ष में तब के लिए जान लेना उचित था कि अब रुक जाओ लेकिन रुकना मुश्किल है एक नाम दूसरा नाम पैदा करता है शब्द शब्दों को पैदा करते चले जाते जितनी शब्द भाषाएं हैं, हैं वो शब्दों को बढ़ाए चली जाती अंग्रेजी भाषा हर वर्ष कोई पांच हजार नए शब्द जोड़ लेते हैं बढ़ते चले जाते हैं सब, भाषा बढ़ती चले जाती है विचार फैलते चले जाते हैं और प्रकृति और स्वयं के बीच का फासला भी बढ़ता चला जाता है भाषा के पटे में रास्ते ही हमारे बीच परिधि और केंद्र को अलग करते हैं लाह कहता है तब जान लेना उचित था कि कहाँ रुक जाना है क्योंकि जो जानता है कहाँ रुकना है वो खतरों से बच जाता है लेकिन आदमी नहीं रुक सका शायद इस खतरे से गुजरना भी जरूरी था और शायद इस खतरे से गुजर के ही मौन का पूरा अर्थ समझ में आ सकता है। आप अगर समझ जाएं और रुक जाएं तो वो जो टाव खो गया है पीछे वापिस पाया जा सकता भाषा को छोड़ते ही मन में उतरते ही स्वभाव से संबंध हो जाता है भाषा में उतरते ही आप फासले पर जाने शुरू हो गए इसका ये अर्थ नहीं है कि आप बोले ना से भी बोलता ही था प्रयोजन इतना ही है कि आप जब किसी दूसरे से न बोल रहे हो तब न बोलें। लेकिन आप तब भी बोल रहे हैं कोई नहीं है आप अकेले बैठे हैं तब भी बोल रहे हैं आपके और कप रहे हैं। अगर कोई ठीक से जांच करे तो आपको पकड़ सकता है कि आप भीतर क्या बोल रहे हैं। भीतर चल रहा है किसी से बात हो रही ठीक हो रही भीतर चल रहा है भाषा रुकती ही नहीं सोते है तो जागते हैं तो सपना विचार चल रहे है भीतर ये जो भीतर का सतत भाषा का प्रवाह है ये स्वभाव में नहीं उतरने आता स्वभाव तो मौन है प्रकृति तो अबोल उस अबोल में जो जान लेता है रुक जाना वो खतरे से बच जाता है कहां तक भाषा में जाना इसे समझ लेना बुद्धिमानी है दूसरे से जब बात करनी हो तो भाषा जरूरी है अपने से जब बात करनी हो तो मौन जरूरी है दूसरे से संवाद करना हो तो शब्द चाहिए अपने से संवाद करना हो तो चाहिए। अपने से बोलने की कोई भी जरूरत नहीं अपने से तो चुप होने की जरूरत है जिस दिन आप अपने भीतर चुप होंगे उस दिन आपका अपने से पहला संभाषण होगा जब तक आप भीतर चुप नहीं हुए तब तक, तक आपका अपने से मिलना नहीं हुआ है संसार में ताओ की तुलना उन नदियों से की जाए जो बेहतर समुद्र में समा जाती है नदियां जैसे चुपचाप बिना किसी बंधे हुए रास्ते के अंधेरे में टटोलती हुई चुपचाप सागर तक पहुंच जाती है और लीन हो जाती है। संसार के की तुलना इस भांति की जाए कि आप भी जब चुपचाप संसार के सारे रास्तों पर टटोलते अपने भीतर के महा सागर में डूब जाते जिस दिन आपके व्यक्तित्व की नदी आपके भीतर के मौन सागर में लीन हो जाते, उस दिन आप धर्म को उपलब्ध हो जाते ये कठिन दिखाई पड़े कठिन है नहीं असंभव भी दिखाई पड़े तो भी कठिन नहीं एक बार ठीक से मूल सूत्र समझ में आ जाए तो लाओसे का महामंत्र बहुत ही सरल है वो इतना ही है अपने को परिपूर्णता से स्वीकार कर जो और अपने को तरासने की कोशिश न करना बुरे भले जैसे भी हैं अनगढ़ परमात्मा ने ऐसा ही चाहा है और हम परमात्मा से ज्यादा बुद्धिमान होने की कोशिश ना करेंगे उसमें जैसा चाहा है उसकी मर्जी से हम राजी हैं ये राजीपन ये एक्सेप्टेबिलिटी ये स्वीकार भाव लाउस का महामंत्र फिर नदी सागर में गिर जाती पांच मिनट रुकेंगे कीर्तन करें और फिर